लोग तो आकर के वेदांत दर्शन की शिक्षा ग्रहण कर तो ये को भी छत्रियों को भी वेदांत ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मतलब सामर्थ्य है उनमें वो चाहे तो इन वेदों का अध्ययन कर सकते हैं वेदांत की शिक्षा प्राप्त करके जीवन में उसे धारण कर सकते हैं ज्ञान बन सकते हैं और विप्रधिकार तो है ही है वो यदि उनमें विप्रम में विप्रता है सत्य प्रधान है तो वो तो फिर वेदों का अध्ययन वो तो करेंगी करेंगे, <coughs> और उनका आदर करेंगे तो ऐसे भगवान जो है वो वेदों का आदर करते हैं कि मैंने उनको भी महत्व प्रदान करते हैं स्थान देते हैं जीवन में तो उनको उन्होंने भगवान ने बड़ी आदरपूर्वक उनका स्वागत किया आदर कृपा भगवान कृपा निधान है उन्होंने उनका वेदों का आदर किया लख नाहू मरम कच्छ लेकिन ये भगवान ने जो कुछ किया ये वहाँ सब इतनी सभा है लेकिन वो कोई नहीं देख पाया वो तो भगवान को ही देखते हैं विराजमान सिंहसन पर हैं और जो जो व्यक्ति वहाँ है वही दिखाई देते हैं लेकिन वेद आते हैं और भगवान उनको इस प्रकार से वंदना करते नहीं देख पाते कोई बंदी लोग आए हुए हैं और आकर के जैसे राज्य दरबार में जैसे महाराज की प्रजना करते थे कि भगवान राम की प्रजना करने हैं ऐसा माँ कर्णों ने देखा लेकिन ये नहीं देखा ये तो वे है ये भगवान ने देखा तो कहते लक्ष्मण लगे लक्ष्मणगान सच वे सब्जिया है ऐसी तो भगवान का गुणगान करने अब ये जो गुणगाना आगे होता है आप देखेंगे कि ये जो सत्य सब हो, जो परमात्मा का जो स्वरूप है जो परमात्मा की महिमा है वही वर्णन करते हैं अब यहाँ पर इससे ये मालूम हो जाता है इस वंदना से रे कुमार जी का राजाभिषेख इत्यादि जो कुछ वर्णन किया जा रहा है कि ऐतिहासिक रूप में वो तो ऐतिहासिकता तो कहने मात्र की है यथार्थता तब परमार्थिक वर्णन है परमात्मा क्या है इस वो किस प्रकार से पीड़क का होकर स्वामी होकर विराजमान है उसकी क्या क्या मन्मा है उसका जगत से जीवन से क्या संबंध है वही सब वेद इसका वर्णन करते हैं जब तो भगवान राम क्या है उनको इस प्रकार के जब भगवान का अभिधि को भी विधान है कि ध्यान करने वाले उपासना करने वाले भगवान राम की उपासना करें तो उनका हृदय ध्यान करें जिसे से वर्णन किया गया राशन राशन भगवान बैठे शिताजी बैठे बैठे उनका परिकर्व्य वो सभी इस प्रकार से ध्यान करें उनके अस्त शस्त्रों का भी ध्यान करें भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करें उनके सुंदर में तृकाल इत्यादि उनके हैं अंताल इत्यादि उनका सत्कार ध्यान करें और उसके बाद ध्यान ये भी करे जो वेद कहते हैं वेद क्या कहते हैं मानो या तो ध्यान करे ये वेदों ने जिस शुद्ध की प्रकार की सुध इस समय करे जिससे कि यथाता परमात्मा तत्व तो क्या है वो हो स्मरण में आगे तो हृदय में बार बार परमात्मा का कर स्मरण करने का ये विधान है तो वो आगे बताते हैं दें प्रवीत क्या भगवान को तो बोलते हैं कैसे जय रूप सगुण निर्गुण रूपयुपूत शिरोमणि खंडनी सुचर प्रबल खल भुज बलहनी अवतार नर संसार विभि दारुण दुर्द जयपल प्रफा दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमा जगहरे पंतमत मित दिवस निशि काल कर्म गुमनिहरे जेनाथाधि लोके दुखते निर वचेदेतन दक्ष हम भवरक्ष राम नमा मे जे ज्ञान मान विम तब भव हर निभा नयादरी देगाये सुर दुर्लभ पदादि परत हम देखत हरी विश्वास करे समय आस परिहरिदास तब देवी जपिनाम तब दिन श्रम तरह भवनाथ सोषम रामे ये चरण शिव यज पूज रज सु परशु मुनिपतनी मुनिबंदितावन सुरसरी गज कुलशंकुश कंजुत बन तिरत कंटत किल द मुकुंदरामरमेशमे अत्य मूलमनाति तर पथ चारिगमे साथा ख साखा पंचवीस करण सुमन घनेल जुगुल मधुर्श्रित रे पल्ल पूल नित संसार विचतन मामे ब्रह्म यजम्व के अन्व गम्य मन परही एक गु जानुनाथ हम तब सगुन जसन तावी गुणातन तब सदगुण कर देवे परमावही मन बचन चर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागही सबके देखदेदन बिनतीन उदार अंतर ध्यान भय पुल गए ब्रह्मया सुन श आए जान भुगीय शरद गद गद गिरा पूरी ऋषि राम चंद्र की जय पवन सुत मान की जय भाई शुभ संतन की जय तो भगवान तो श्री राम जी की जो वर्णना करते हैं वे वो भगवान क्या है वो कैसे परक्रम परमात्मा हैं उसी के रूप में वर्णन करते हैं भगवान राम कमारा ये कोई एक लौकिक राजा का कथन नहीं है उनका वर्णन नहीं है कि परक्रम परमात्मा ही का वर्णन है वही राशि राशन अब वो क्या है भगवान विजय सघुन निर्मण रूप ये कथन आपका निर्मण रूप विजय सघुन तो नहीं आपको से शुरू करते हैं। निर्मो रूप सच्चिदानंद स्वरूप आकाश की तरह सर्वत्र जातक अपनी तो क्षमता से बुद्धिमान है तो निर्गो परमात्मा जो है वो फिर अपनी अपने माया के द्वारा समस्त जगत का रूप धारण करता है कि तो वही है वही गणगर्व है वही देवराज है और फिर वही परमात्मा जो है अवतार देकर के समस्कार आकाश में धारण करता है तो ये सब जितना भी है वो परमात्मा कहते हैं कि यहाँ और कुछ जो तो सब किस परमात्मा ही तो इसे कहते हैं आप सगो रूप है और रूप, और रूप है अनूप और आपके अनुपड़ा ही अद्भुत है रूप भी आपका ये बड़ा अद्भुत तो संसारी जैसे सौंदर्य है वैसे नहीं है जैसे तो सौंदर्य अद्भुत सौंदर्य है और बुद्ध स्वरोगने आप तो सब राजाओं के राजा है संसार में प्रति बर्तमान राजा है गंधर्वादी लोग हैं उनके भी राजा हैं फिर ये पुत्र लोग हैं उनके भी राजा हैं स्वर्ग लोग हैं उनके भी राजा हैं लेकिन आप उन सब राजाओं के भी राजा हैं आपसे मान योगी नहीं है सबके सामने शासक आपके दस गंधरा प्रचंड निष्कर ब्राम जितने भी प्रचंड निशाकर है प्रवल खन बड़े बड़े शक्तिशाली प्रश्न हुए तो है भूज बल खे आपने अपनी पूजाओं के बल से उन सबका श्रृंगार कर दिया है मानव कि मैंने दस चंद्रे दस चंद्रवार रावण जो है वो सबको तो देने वाला कष्ट देने वाला मूज है उसको मोह को करने वाला परमात्मा अवतार लर संसार भार अवतार, अवतार लेकर के आप लर अवतार लिया या कष्ट मनुष्य शरीर धारण किए हुए है तो यहाँ मनुष्य शरीर अवतार लाभ का और संसार भार विभन जी आप संसार के धार का विभंजन करने वाले संसार भार को आपने दूर बार-बार दुख कहेंगे और आपने है, समस्त दुख तो को दूर कर दिया है भगवान का स्मरण करने से, उनकी किताब होने से संसार से संसार की निर्मति हो जाती है संसार बने जो अपने राग रागवीय आदि से उसने जो अपने चारों ओर दुख में बना रखती है उससे तो छुटकारा हो जाता है उसके सारे दुर्ग भी दूर दूसरे जाते हैं तो सितारहे तो तो समस्त मुख्यों का आपने विनाश कर दिया है जय प्रवृत्त काल जो आपकी शरण में आते हैं उनका पालन करने वाले हैं आपकी जय दयालु एक बनाकर काल उठ तो दयालु है संयुक्त शक्ति नमाम आप है और आपकी शक्ति की सीताजी है इन दोनों को हम प्रणाम दोनों तुम्हारी जो गंद तब विषम माया बस सुर नाग नर अग जगह आपकी माया बड़ी ही विषम है विषम बड़ी घोर कठोर दुख देने वाली आपकी माया है सुर असुर नर नाग सर अग हरे के सारे जितने भी मनुष्य है देवता है और जितने भी साक्षर आदि है ये सब माया के बसीकूत होकर के माया ने सबको हरण कर दिया है ये सबकी बुद्धि हरण की हुई है ये माया का प्रत्युपारक तो संसार में है, भावपंथ भ्रमक ये माया जाल में पड़े हुए सभी जीव जितने ये संसार भावपंथ में भ्रमित ये संसार सागर में भटक रहे हैं हमित तो दिवस निश्चित जिंदात संसार सागर में जीव जितने भटक रहे हैं निष्ठ काल में गुणन भरे काल कर्म और गुण से भरे ये संसार क्या है ये काल कर्म और गोण का काफी असल संसार है गोण के रोने सतरे सतरे जो प्रकृति है उसमें आशक्ति ये जीवों का जो सतमयी जो उनका स्वभाव है वो और काल और कर्म काल कर्म से होगी सारी शिष्ट तो और उसी में संसार है उसी में सुभाषु कर्म है और इस सुभाषु कर्मों का फल है मरना भी उसी में है कि सब माया के अंतर्गत भी सारा काम है दोनों प्रकार की माया सृष्टि रचना करने वाली भी माया और जीव को मोह में डालने वाली विद्या माया ये दोनों माया ही माया है इन दोनों माया के कारण जीवन से क्या हुआ नाना प्रकार के दुख खोदता हुआ गर्मों के नाना प्रकार के फल खूबता हुआ बिंदा ये सब माया ही माया कहते भगन ये आपकी माया है जिसके कारण जीवन दूध को सारे करना बिलो के भगवान कृपा करते हैं दया करते हैं प्रवित होते हैं वेश महाराजा से छुट जाते हैं और तो देख देती भौतिक जीता उनका छुटकारा हो जाएगा भाव छेदरण दक्षार भाव छेद को छ में आप दक्षार बार बार इस प्रकार के भाव पंत भेद तो संसार बार बार इसका वर्णन करते हैं, है संसार सागर तो तो तो में पड़े हुए हैं बल चक्र में फे हुए है तो उन्हीं को तो कहते हैं कि भाव से जिस संसार सागर की जो दुग्ध जीवों को भोग हैं उन खेत में दुख उन सब दुखों ऐसी छुटकारा कराने वाले आप सर्वसमर्थ है अरे हम कौन रक्ष भगवान श्री राम जी आप हमारी ऊपर कृथा करें हमारी भी रक्षा करें ऐसे कहते हैं जो दो प्रकार के साधक हैं जो भगवान की सर में जाते हैं वे ज्ञानी ही दूसरे घर हैं तो वे जो है ज्ञानी है उनको ज्ञानियों तो को कहते हैं ज्ञानी है वो चीज़ है लेकिन हम जो है भक्ति का विशेष रूप से आग्रह करते हैं क्योंकि तो जे ज्ञान मानव भव हरण भक्ति ने आदरी जो ज्ञान मान में विमत है जिनको बड़ा ज्ञान हो गया और ज्ञान का जिनको भी अभिमान हो गया और तो उस ज्ञान अभिमान के कारण अद्या तो नष्ट नहीं हुई और तो अज्ञान उनका बढ़ा वे लोग है क्या हुआ कितने जो नव तो पदार्थी वे देवताओं को भी जो पद में प्राप्त वो कद तक ज्ञान के पद प्राप्त कर गए लेकिन बाद में हुआ था की पर हम देखकर हरी हुई उन लोगों का फिर अटाकट हो जाता जी जी जाता और वो परम्पर प्राप्त करके किसी के फल पर देते रहते हैं भक्ति के बल पर चुके रहते हैं के भव तब भव हमारे भक्ति में आदर संसार का खान करने वाली भगवान की भक्ति आपकी भक्ति का जिन्होंने आदर नहीं किया तो बल पर ज्यादा टुके नहीं रह सकते ज्ञान प्राप्त करें उच्च पद भी प्राप्त करें लेकिन भक्ति भी देनी चाहिए भक्ति होगी तो पर उस उच्चता तक आध्यात्मिक ऊंचाई पर समझ कर के टीके रह पायेंगे बिना भक्ति के टीके ताकर। नहीं रह पाए भक्ति का दर उस परमात्मा में प्रेम भी होना चाहिए और उसी की मात्रा समझ चित्त उसी में लगा रहे उससे हम निरंतर उसी में स्मरणे उसी तदभाव भावित ही सदा रहे ये भक्ति सब वो जो व्यक्ति लोग मुक्ति के पत्थर कर सकता है नहीं तो ज्ञान मात्र ऐसी बराबर नहीं सकता ठीक है विश्वास करे अस आश परिहर दास कर रहे, करे दाश रहे। जो लोग सब विश्वासों को छोड़ कर विश्वास करे सब तो जो आदमी विश्वास करता और आस सब परिहर और तो समस्त कामनाओं को तो प्याग करके आशा आशा मन संसार के विषय भोगों की समस्त कामना युष्टि शुभ कामना स्वर्ति की कामना फिर अभी काम उसमें जितनी भी कामनाएं हैं उनके सब कामनाओं को त्याग करके एक मत परमात्मा की जो शरण में है और उन्हीं में विश्वास रखता है तो ताश तब जो हुई रहें ये भगवान के बच्चे हैं, और वे आपके जो दास होते होकर हो के विराजमान है ऐसे लोग उनको क्या होता है जब ना मतलते मतलते ना है। नाम तब जनसम कर आपका नाम जबते हुए बिना पर उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं तरही न संसार सागर से पार हो जाते हैं। ये ये समर्थ में विश्व विजय को जीतने वाले अथवा अच्छा सर्वत्र समाग रखने वाले भगवान जो हम आपको बना सकते हैं जे चरण से वज पूज्य जिन चरणों को शंकर जी आज मारे ब्रह्मा जी एक ही जनपुर् पूजा करते हैं और रज सुश मुन पत्नी करी और जिन चरणों की केवित्र धूल को छू करके मुनि पत्नी अहिल्ला भी कर गई ये सब शंकर जी क्या है ब्रह्मा जी क्या है ब्रह्मा जी समस्त बुद्धि है शंकर जी परमात्मा का विश्वास है ये ये सब सब क्या परमात्मा में नहीं समर्पित समस्त बुद्धि है वो भी परमात्मा ही समर्पित है। परमात्मा के जो विश्वास है वो भी परमात्मा नहीं समर्पित है और वो बुद्धि है जो की सही बुद्धि हो गई वो अलिया थी उसने की उस बुद्धि ने सही बुद्धि की यदि परमात्मा का चिंतन करे तो, तो परमात्मा का स्पर्श करके उसका स्मरण करने से बुद्धि का परमात्मा का संस्पर्श होगा और उस संस्पर्श से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो चर्म का पाठ करके जैसे भगवान के चरण के खूब को छू करके अयोध्या पवित्र हो गयी शुद्ध हो गई उतर गयी ऐसे जिन लोगों की जो ब्रह्म तो है वो संतनी है वो तो शुद्ध बुद्धि है उनकी तो बात ही क्या लेकिन जिनकी जो अशुभ बुद्धि है मलिन बुद्धि है वो भी परमात्मा के चिंतन करके शुद्ध शुद्धता को प्राप्त हो जाती है नट निर्मिता मूल वंदिता त्रैलोकता मनुष्य सैंतीनो लोगों को पवित्र करने वाली ये गंगा जी है वो नठ निर्मिता आपके चरणों से निकली है मूल वंदिता आप समस्त मुनि उनकी गंगा जी के की आके करते हैं ये गंगा जी भगवान के ज्ञान या भगवान की भक्ति है जो भगवान के चरणों से निकली और तीनों लोगों में भी निकल ये की ज्ञान है सिद्ध पवित्र ज्ञान है ये परम्परा से चला रहा है परमात्मा का ज्ञान फिर वो विश्वास रूपी में आया मुलियों की पूंजी में आया गेजों में आया वीदों के शब्दों भाषण में आकर के गुरु परम्परा से शिष्य से होता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है सब लोग इस परमात्मा ज्ञान को प्राप्त करते हैं ये परमात्मा ज्ञान की धारा किन जाती है तो ये जो ये है लोगों को पवित्र करने वाली इस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करेगा भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा उनमें जो मनंता होगी जो दोष होगी वो विद हो जाएगा तो भगवान के चरण को कहते हैं कि से, से, ध्वज जो अंकुश कभी जुद्धपन्न हृदय कंटक चिन्ह रहे भगवान के, के चरणों में ये शुभ चिन्ह है ध्वजा चिन का तुलिस भजा का, का और कवि कमल का ये चरणों में चार्च में है ये जो वो महापुरुष होता है वो होता। चार में से किसी की में एक भी हो जाए तो विश्व महापुरुषारीनों लोगों का चाहिए ऐसे होकर के भी जो भगवान है उन चरणों वाले छेत घंटे कभी लगे वो भगवान भी शरीर धार करके घर में घूमते रहे और धूमो तं, में पत्थरों में वो चाहे और तो जो कांते हैं उनके पैरों में लड़के रहे वो सब उन्होंने मार्ग में बन मार्ग में नाना प्रकार के कष्ट चली थे पथ कंज दंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजाम ऐसी चरण कमलों का हम ध्यान करते हैं मैंने भगवान जो जिन चरणों ऐसी द्वाराखंड में घूमते रहे मैंने अपने भक्तों के दुख तो दूर करने तो के लिए देवताओं को दुख दूर करने के लिए प्रति अभावने के लिए गुणों को रक्षा करने के लिए ये भगवान ने कि जितने कष्ट किए हैं उन चरणों की वंदना करके पथ कंज आपके चरण कमल कैसे है दंड मुकुंद आपके दोनों चरण कमल जो है मुकुंद है मुक्तिदाता है जो मुक्ति दे वो भी प्रदिष्ट आपके चरण जनक मुक्ति प्रदान करने वाले हैं राम रमेश नित्य बजामपति राम हम नित्य आपका अजन करते हैं नित्य आपका संकल करते हैं ये मैंने ये प्रार्थना है भगवान की मुक्त तो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जैसे जो प्रार्थना वेदन की भगवान से ऐसी प्रार्थना करें भगवान का ध्यान करें और इसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें तो का रहना कर दिखाई देखिए यहाँ दिखाते हैं देखो अद्रिम परमात्मा और ये जगत और ये जीव का जो कर्म बंधन ये सब क्या है ये सब वर्ण करते ये वेदों में भी इस प्रकार के वर्णन है और गीता के पंद्रह अध्याय के प्रारंभ में जो वर्णन करते हैं वो भी यही है उसी वीदी ने पर इस प्रकार का अनुवाद किया तो चारे मगमान गए अभन आप संसार पक्ष का संसार पक्ष जो वो हो आपका भी रू आपने संसार का रूप धारण किया हुआ है ये जगत का रूप आपने धारण किया हुआ है ये आपका ही सब रूप है कैसा है इसकी मूल अव्यक्त मूल इसकी जय अब अब इसमें इसका अर्थ लगाने में किसी राशि ने किया वस्तु तो क्या है ये सब साथ, -साथ नहीं जी है ये सब व्यक्तियों को अपने तो अपने हिसाब से अर्थ लगाना पड़ेगा वेदांति अपने हिसाब से अर्थ लगाएंगे और जो दर्शनवादी है वो अपने अनुसार अर्थ लगाएंगे जो, जो और भागवत के अध्ययन करने वाले भागवत में भी इस वृक्ष का है तो वो लोग जो उन्होंने अध्ययन किया होगा उस प्रकार से वर्णन करेंगे ये सत्य कहते हैं अत्यश्व मूल्य बना जी इस वृक्ष की इस संसार पक्ष की जो जड़ है वो अभ्य है और ये संसार पक्ष अनाज है पर चार ये जो दक्ष है इसकी चार त्वचाएं है उसकी त्वचा है पक्ष के बचने के बाद एक कुछ पुष्प चले रहते हैं छाल तो के उसके कहते हैं चार छाल अब चार छाल उसके रूपए क्या है अब ये दुष्टिता के लिए बता सकते हैं अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग ढंग से कल्पना कर रहे हैं कोई प्रदा है कोई प्रचाय की, की चार अवस्थाएं हैं जागृत शक्ति की प्रति की आदि चार अवस्थाएं हैं इस चार अवस्थाओं के चार उसके जो है अधिकारी है इस प्रकार के अर्थ लगाते नाना प्रकार तो के कोई भी अर्थविष्ट प्रकार चार प्रथाएं हैं और निगमानम बने निगम मन और आगम में ऐसा वर्णन किया मन वेदों में भी इसकी चर्चाए भगवान पक्ष के रूप में और है परीत आज उनमें भी हम प्राणों में भी वर्णन है गीतार में भी करने में तो ये दर्शन सभी व्यवस्था कहते हैं तो, तो सदगंध है, तो साधा इसकी जय छाधा पंच भी उसका पच्चीस शाखा है इसके इस तले तो जो इसके तले जो है वो हो, है छो अब क्या हैं ये भी अलग अलग इस प्रकार में देखते पंच महापुरुष और एक मन इस प्रकार की है। है तो जो छह शाखाए शाखाए है कि इनके जो है छह शाखाएं जो है ये जो है छह सात चार बेज अगर वो चार उसके चाहे हैं तो चार तने छने जो है वो चार बेज छह सात तो छह सात उसकी छह इस प्रकार का अलग अलग कर रहे हैं और जब है पंच और पंच बीस अनिल शाखा जो है पंच बीस पच्चीस की शाखाए पच्चीस आखाओं के अवसर के मैंने आप देखो पंच महाभूत पांच कर्म पांच प्राण पांच ज्ञान इंद्रिया चार मन बुद्धि चत अंतर चतुष्कर ये चार और पांच माँ तो ये उसके बाद अंतिम पच्चीस माह तत्व तो तो चैतन्य ये पच्चीस तत्व जो है शांत दर्शन के वो मान उसकी पच्चीस साखा है वेदांत के साथ से चिंतित कर लिया तो कहते वो आतंक चित्र पंचमानभूत हो गए और उसके पासित्र पंचमान भूत हो गए तो वो उसके बाद फिर पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच प्राण और पांच में वो ज्ञान फिर सबके मिला करके इसलिए इस दिशा करके पर्ण समय और उसके बहुत से शक्ति है और बहुत से उसमे फूल है बहुत से उसके फूल बहुत से फूल तैयारी क्या है ये सब इसमें गीता में इनको सबको नैधिक कर्म इारी पढ़ाते है ऐसा पकते हैं फूल आप कर्म कांड इत्यादि जब फल जो लगी थी मधुर अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पष्ट इसमें करते है किस वृक्ष के दो फल हैं इसमें दो प्रकार के फल हैं कुछ मीठे फल है कुछ कड़वे फल है किस तरह के फल लगते हैं अब तरह के फल क्या है कुछ तो सुख दुख फल है तो उसके पीछे ये कर्म होंगे सुमन और कर्ण ये सब कर्म रहे होंगे तो कभी के कर्मों कर्मों की ये आगे चल करके प्र फल बनते है तो पल वो कर्मों का सुख दुख रूपी फल वो हो गया इस प्रकार से ऐसी यही व्यक्ति आश करते रहे और इस वृक्ष के ऊपर एक बेल भी चली हुई है ऐसा मर्म नहीं है जैसा तुलसी राशि ने बेल का प्रदान कर दिया जैसा तो गीता के नहीं वृक्ष है जिसको लेकिन तुलसी राशि ज्यादा स्पष्ट इस पर कुछ कर दिया अपनी भी बुद्धि लगाई तुलसी राशि में हो सकता है कि तो वृक्ष जो है जितना जगत है सचिव भेड़ी कर ये जो तो वृक्ष है उसका रूप धर्म धारण किया है लेकिन ये जीवों की वासनाएं है की वासना स्त्री में है और ये बेल के रूप में इसी जगत के चारों तरफ चढ़ी हुई है ये अपनी जिंदगी जो है वो सब इसको नहीं है तो कहते जो फल नक्ष ऐसा है कि बार बार फल नए नए पत्ते बार बार निकलते रहते हैं नए नए फूल निकलते रहते हैं नए नए फल होते रहते हैं होते रहते हैं झटते रहते हैं फिर पैदा होते रहते रहते हैं माने ये सृष्टि सी प्रकार चलती रहती बनती बिगड़ती रहती, रहती है जीव विश्वास कर्म करता रहता है सुख दुख भोगता रहता है फिर कर्म करता है फिर भुगता रहता है किस प्रकार भिगता, भिगता, बनता बिगड़ता बनता बिगड़ता ये चलता रहता है चलती रहता है इसलिए कहते हैं कि नित्य संसार विदर्भ ये संसार पक्ष जो है नित्य है बराबर चलते ही रहता हम आपको प्रणाम करते हैं जिन आप और आपकी माया के द्वारा ये रचा हुआ ये संसार सब शुरू की जो है अद्भुत रचना है तो आप इसके सबके अभ्यक्त रूप में परमात्मा आप परमात्मा अब व्यक्ति है और इस अभ्यक्त रूप होकर जगत जोड़िए इसमें सभी को कृपया देता हुआ बुला बुरा ये सब संसार अच्छा ये ब्रम अजमद जय ब्रम अजमद्वैत अनुभव मन पर ही अब कहते उसमें तो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जो ब्रह्म है निर्गुण ब्रह्म है जो अज है अद्वैत है अनुभव ब्रह्म है मन वो ही जाना जाता है इस प्रकार से मन पर मन बुद्धि के परे है ऐसे तो ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं कुछ को टे कहो क्या न तो कहते निर्गुण ब्रह्म का वर्णन भी करते हैं मेरे कहते हैं हमने निर्गुण ब्रह्म का वर्णन किया है टे कहो और उस निर्गोण ब्रह्म को भी हम जानते हैं और जो और लोग उनका ध्यान करते हैं वो भी उस निर्गोण ब्रह्म को जानते हैं जानते हैं सो जाने निर्गोण ब्रह्म का ध्यान करते हैं सो लेकिन हम तो सगुण जैसे जा रही हैं लेकिन हमें तो आपके सगुण दिला और उसकी जो है सुंदर गुण आपके जो है चरित्र हैं वही तो बहुत प्रिय लगते हैं तो निरंतर हम का काम कर इस प्रकार करुणा यन तब सद गुणा करुणा भगवान आप समस्त सदगुणों के खुदार है देव ये कर मांग ही भगवान हम तो आपसे बार बार ही प्रदान मानते हैं कि मन वचन कर्म विकार कर हम मन पानी कर्म ऐसी समस्त विकारों को छोड़ कर तब चरण हम अनुराग हमारे आपके चरणों में प्रेम हमारा नयी प्राप्त हो आपके चरणों की प्राप्त हो और हमारे और सारे विकास हमारे दूर हो जाए चुत नये मत हो जाए आपके प्रति हमारी कर्म की प्रेम हो जाए आपके चरणों में बस यही मतदान की अंत में इस प्रकार के मतदान भी हो बहुत अच्छा मांगाए मैं तो तुलसीदारी के कहना भी भगवान की स्तुति जाती है की किस प्रकार की जाती है बहुत बार आजकल स्थितियां लोग का भजन गाते लोग योगदायक हैं उन तो भजनों में व्यक्ति केवल अपना ही रोना रोते हैं हम बहुत दुखी हैं भगवान हमारे बहुत कष्ट हैं हम इतने कष्ट से हैं कुछ कहने नहीं है बस उन्हीं के तो संजन करते रहेंगे भगवान की महिमा रंच मात्र भी स्मरण नहीं करेगी कि भगवान क्या है कैसे है जैसे भजन तो है या साधकों की दृष्टि से बहुत उपयोगी भगवान कराम लेकिन उनसे प्रात ही संबोधन तो है ही है लेकिन वास्तविक स्थितियों का रूप ऐसे ही के के है जिसमे की भगवान की खमान पता लगे भगवान कैसे हिम क्या है कस रूप क्या है गुर्भ क्या है ग्रुप क्या है रूप उनका कर